ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के पंचम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस अधिकरण के प्रथम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है भाष्यकार भगवान बता रहे हैं भाष्य में सांख्यों के द्वारा प्रधान जगत का कारण होगा इस अपने सिद्धांत को स्थापित करने के लिए जिन जिन बातों को कहा था उन उनका अनुवाद करके निराकरण भाष्य में हो रहा है तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि जीव शरीरादि सापेक्ष ज्ञानवान है तो ईश्वर को भी शरीरादि सापेक्ष ही ज्ञान होगा ऐसा नियम सिद्धांत के अनुसार है नहीं इसलिए ये जीव का जन्य ज्ञान भले ही शरीरादि सापेक्ष हो ईश्वर का जन्य ज्ञान भी शरीरादि निरपेक्ष ही है ये भाष्कर भगवान ने कहा और इस अर्थ के ज्ञापक मंत्र बता रहे भास्कर भगवान न तस्य कार्यम कर्ण च विद्यते इत्यादि श्वेतारश्वेतर मंत्र ने बताया कि परमेश्वर का कार्य शब्दित शरीर कर्ण शब्दित सूक्ष्म शरीर दोनों भी नहीं है स्थूल शरीर भी नहीं सूक्ष्म शरीर भी नहीं है परमेश्वर के समान भी दूसरा कोई नहीं उससे अधिक भी नहीं है और जीव की शक्ति की अपेक्षा उत्कृष्ट और विविध कार्यानुकूल शक्ति संपन्न परमेश्वर है और सृष्टि उसकी अनायास सिद्ध है निःस्वसित न्याय से श्रुति बताती हैं अस महत्वभूत निःस्वसितग्वेद इत्यादि श्रुतियाँ ये बताती हैं कि महतो अस्तःभूतः शब्दित जो परमेश्वर है उसने वेद बनाए तो वेद लिखते समय भगवान को बहुत बुद्धि लगानी पड़ी होगी लंबे समय तक बैठना पड़ा होगा कुचार कर करके लिखा होगा जैसे किसी को एक पेज का निबंध भी लिखना होगा तो सोच करके लिखता है काफी मेहनत करता है तब लिख पाता है तो वेद जैसा सर्वार्थ प्रकाशक ग्रंथ ईश्वर ने बनाया तो ईश्वर को कितना सोचना पड़ा होगा कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी तो कहते हैं कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी ये ऋग्वेद आदि तो ईश्वर के निश्वास के तरह निश्वास है। का मतलब जैसे श्वासोच्छास लेने के लिए हमें कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता अतिरिक्त सहज होता है ऐसे अनायास ही भगवान से वेद जैसे ग्रंथ निष्पन्न हुए और ये आकाश आदि पूरा जगत भी निश्वसित न्याय से अनायास सिद्ध हुआ संकल्प मात्र से ईश्वर से ईश्वर के इसलिए कहा स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया और दूसरे मंत्र में बताया अपानी पादो धोनो गृहिता ये बता रहा है कि उस परमात्मा का हाथ पांव आदि न होने पर भी जीव हस्तपाद आदि इंद्रियों से जो व्यापार करते हैं उनसे भी अच्छी तरह से उनके द्वारा होने वाले व्यापारों का संपादन उनके बिना ही ईश्वर के होता है बिना पैर के जवन है यानि बहुत गतिमान है मन से भी अधिक गति है उसकी और पैर एक भी नहीं है और संसार के सारे जो भक्त हैं ईश्वर को भक्ति भाव से जो भी समर्पित करते हैं बिना हाथ के ही सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं सभी का तो इस प्रकार इस मंत्र का अभिप्राय है कि ईश्वर को अपना कार्य संपन्न करने के लिए किसी भी लौकिक साधनों की अपेक्षा नहीं होती जैसे जीवात्मा को होती है बिना लौकिक साधन सामग्री के ईश्वर संकल्प मात्र से कार्य संपन्न कर लेता है। अब ये जो कहा गया कि जीव को तो ज्ञान ज्ञान के लिए शरीरादि की अपेक्षा है परमेश्वर को नहीं है इसका अर्थ है जीव और परमेश्वर ये दोनों अलग अलग हैं तो दोनों को अलग अलग मानेंगे तो वेदांत का जो अद्वैत सिद्धांत है उसकी हानि हो जाएगी द्वैत रूपी अप की आपत्ति आएगी वेदांत तो कहता है जीवो ब्रह्म ही न अपर ईश्वर से अलग आप जीव को मानोगे तो अपसिद्धांत की आपत्ति आएगी इस प्रकार की शंका सांख्यों के द्वारा की जा रही है भेदवादी के द्वारा ननु इत्यादि भाष्य से ननु इत्यादि भाष्य का अवतरण है टीका में शंकते ननु इति, ननु इत्यादि वाक्य से पूर्वपक्षी वेदातमत में अपसिद्धांत की आपत्ति विषयक शंका करते हैं ज्ञाने प्रतिबंधक अविद्या अविद्यागा श्रुता रागादीनी अच्छा ये तो टीका में पहले भाष्य भाष्य को देखिए ननु इत्यादि के बाद वाला जो भाष्य है कि ननु नास्तीवत् ज्ञान प्रतिबंधक कारणवान अ संसारी नान्यो नान्यो दृष्टा विज्ञाता इति श्रुते ते कहते हैं शंका करने वाले कि ईश्वरादन ज्ञान प्रतिबंध नास्ति ईश्वर से भिन्न वेदांत मत के अनुसार जीव है नहीं संसारी है जीव कैसा जो ज्ञान प्रतिबंध कारणों से युक्त हो ज्ञान प्रतिबंध जो ज्ञान के प्रतिबंधक जो कारण है उन कारणों से युक्त कोई जीव ईश्वर से भिन्न है ऐसा वेद नहीं बताता और ऐसा यदि स्वीकार करेंगे ईश्वर तो ज्ञान प्रतिबंधक कारणों से रहित हैं और जीव ज्ञान प्रतिबंधक कारणों से युक्त हैं इसलिए ईश्वर से भिन्न है ऐसा यदि स्वीकार करेंगे तो श्रुति का विरोध होगा अपसिद्धांत होगा क्योंकि बृहदारण्यक श्रुति बता रही है ईश्वर से अलग कोई संसारी जीव है नहीं ये लिखते हैं कि संसारिण ने नान्योअोस्ती दृष्टा नान्यो नान्योअोस्ती विज्ञाता तो अतः यानी ईश्वरात अन्य द्रष्टा नास्ति ईश्वर से भिन्न कोई दूसरा दृष्टा जीव है नहीं नान्यो विज्ञाता तो पूर्व पक्षी कहते हैं यहाँ पर भी अतः शब्द का अर्थ है ईश्वर और उससे अन्य कोई विज्ञाता है नहीं यानी संसारी जीव परमेश्वर से अलग है नहीं ऐसा श्रुति कह रही है और आप ये कहोगे कि ईश्वर तो ज्ञान प्रतिबंधक कारणों से रहित हैं और जीव ज्ञान प्रतिबंधक कारणों से युक्त है कार्य है दोनों अलग अलग हैं आप जीव और ईश्वर का भेद मान रहे हैं और श्रुति कह रही है कि जीव ईश्वर से अलग है नहीं तो ये अपसिद्धांत की आपत्ति आएगी ना स्रोत सिद्धांत है अद्वैत अभेद और यहां भेद मान, मान रहे हैं आप जीव ईश्वर का तो ये अपसिद्धांत है ऐसा इस श्रुति के आधार पर यदि पूर्व पक्षी आक्षेप करते हैं तो आक्षेप बताया जा रहा है कि तत्र किम इत्यादि से उससे पहले टीकाकार ज्ञान प्रतिबंधक कारणों को बता रहे कौन है और श्रुतिस्थ अतः शब्द का अर्थ बता रहे हैं तो टीका को देखिए ज्ञान प्रतिबंधक कारण वान ये जो लिखा है ना इसमें है सप्तमी तत्पुरुष समास उसका विग्रह करके बता रहे हैं ज्ञाने प्रतिबंधक कारण अविद्या तो ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक कारण कौन है तो अविद्या राग आदि शब्द से द्वेष अभिनिवेश अस्मिता ये लेना है ये जो क्लेश है ये हैं ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक कारण और ये अविद्या राग द्वेष अभिनिवेश अस्मिता किस में रहते हैं जीव में योगी भी कहते हैं कि ईश्वर पंच क्लेशों से स्वभावतः रहित हैं और अविद्यादि पंच क्लेषो से युक्त हैं जीव तो यही अभिद्यादि क्लेश ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंध प्रतिबंधक कारण है और इनसे युक्त जीव है वो अलग है ऐसा मानोगे ईश्वर से तो आपके स्रोत अभेद सिद्धांत का उच्चेद होगा <coughs> अपसिद्धांत की आपत्ति आएगी <coughs> आगे अतः शब्द कार्थ कर रहे हैं टीकास्थ श्रुतिस्थ टीकाकार तो श्रुतौ अतः यानी ईश्वरा अन्यो नास्ति इति अन्वय श्रुति में ऐसा अन्वय करना अतः शब्द कार्थ करना ईश्वरा अन्य दृष्टि नस्ति ऐसा अन्वय होगा अब अभाष्य में देखिए तत्र किम त्रद्यसे संसारी शरीरादि अपेक्षा ज्ञानोत्पत्तिर ईश्वर ते स्रुति जीव को ईश्वर से अन्य है नहीं ऐसा कह रही हैं तो आप श्रुति से विपरीत ऐसा कैसे कह रहे हैं कि संसारी न शरीरादि अपेक्षा ज्ञानोत्पत्ति संसारी जीव की जीव में ज्ञान होता है शरीरादि की अपेक्षा से और न ईश्वर से ईश्वर में ज्ञान जो होता है उसके लिए शरीरादि की अपेक्षा नहीं है शरीरादि निरपेक्ष ज्ञान है ईश्वर का जीव का शरीरादि सापेक्ष ज्ञान है ऐसा आप कह रहे हैं का अर्थ है जीव ईश्वर का भेद मान रहे हो और भेद मानना यह श्रुति विपरीत है इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी ने की इति शब्द है पूर्व पक्ष की शंका के समाप्ति का द्योतक ईश्वर इति आगे हैं अत्रोचते इत्यादि से इस शंका का समाधान किया जा रहा है अत्र इत्यादि भाष्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार टीका को देखिए औपाधिक जीवेश्वर भेदस्य मया उक्तत्वात न इत्याह जीवेशरभेद इति। तो मया ये सरोना है सिद्धांति कामर्शक का मै सिद्धांति के द्वारा जीव और ईश्वर का पारमार्थिक अभेद और औपाधिक भेद बता दिया गया है मया उक्तत्वात जीव ईश्वर भेदस्य से मया उक्तत्वात जीव और ईश्वर का भेद है करके मैंने कहा है मैंने अन्य सिद्धांत नहीं लेकिन कैसा भेद है वो तो पारमार्थिक नहीं औपाधिक इसलिए भेदस्य का विशेषण है जीव ईश्वर भेदस्य का औपाधिकस्य भेदस्थ तो उपाधि कृत भेद है जीव ईश्वर का ऐसा हम पहले कह चुके हैं इसलिए न अपसिद्धांत सिद्धांत इसलिए श्रुति विपरीत कथन ये नहीं है जो यहाँ पर हमने जीव के ज्ञान की उत्पत्ति शरीरादि सापेक्ष हैं ईश्वर की ज्ञान उत्पत्ति शरीरादि निरपेक्ष है कहा वह जीव ईश्वर में औपाधिक भेद स्वीकार करके कहा जीव की उपाधि है मलिन सत्व प्रधान अविद्या ईश्वर की उपाधि है शुद्ध सत्व प्रधान माया दोनों प्रकृति की अवस्थाएं हैं लेकिन एक है मलिन सत्व प्रधान एक है शुद्ध सत्व प्रधान तो ये अलग अलग दो उपाधियां होने से अलग अलग दो उपाधि को लेकर के कल्पित भेद उपाधिक भेद जीव ईश्वर का रहेगा और उस भेद अवस्था में जो मलिन सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था अविद्या है तद उपाधिक जीव में ज्ञान उत्पत्ति में प्रतिबंधक अविद्या राग द्वेष अभिनिवेश अस्मिता ये सब रह सकते हैं और ईश्वर की उपाधि शुद्ध सत्व प्रधान होने से उसमें अविद्या राग द्वेष, अस्मिता अभिनिवेश ये सब नहीं होंगे ये हमने कहा है इसलिए अविद्यादि जिसमें नहीं है ज्ञान उत्पत्ति के प्रतिबंधक उसे शरीरादि की अपेक्षा नहीं है और जिसमें अविद्यादि ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक क्लेश विद्यमान है उसे शरीर आदि की अपेक्षा है ज्ञान के लिए ये औपाधिक भेद को लेकर के कथन है इससे औपाधिक भेद को लेकर के जो व्यवस्था बताई गई है उसका कोई पारमार्थिक जीव ईश्वर के अभेद के साथ आ, क्या नाम है विरोध नहीं होगा और जो दृष्टा नान्यो नान्योअतोस्ती विज्ञाता श्रुति है अभेद को बता रही है जीव ईश्वर के वह पारमार्थिक अभेद को बता रही है इसलिए पारमार्थिक अभेद के साथ औपाधिक भेद का कोई विरोध नहीं होगा जैसे सामने विद्यमान दम अर्थ में रजुत तोर सरपत तो दोनों भी रहता है दो पुरुष हैं एक मंद अंधकार में ही रस्सी पहले से देख रहा है वहां पर तो रस्सी को रस्सी रूप से ही देखेगा विवेकी मंद अंधकार होने पर भी उसके दृष्टि में वो जो ईदम अर्थ है सामने उसमें रज्जुत्व तो ही है और दूसरा आया पहले से वहां पर उसे रस्य करके ज्ञात नहीं है और सर्प का संस्कार उसके बुद्धि में उद्भूत हो जाए तो उसी इदम अर्थ को वो देखता है सर्प उसमें सर्पत्व तो देखता है तो भ्रांत पुरुष कह, कह रहा है कि यह सर्प है विवेकी पुरुष कह रहा है कि यह रज्जु है भ्रांत पुरुष कह रहा है कि चांदी है विवेकी पुरुष कह रहा है शीप है तो दोनों भी हो सकते हैं वस्तु वास्तविक है रजुत्व और आरोपित है सर्पत्व वास्तविक है सुक्तिक सुक्तिकात्व आरोपित है रजतत्व इदम अर्थ में ऐसे आरोपित है औपाधिकार्थ आरोपित है भेद और वास्तविक है अभेदी तो द्रष्टा इत्यादि श्रुति वास्तविक अभेद को कह रही है और हमने जो कहा है वो औपाधिक भेद को लेकर के व्यवस्था बताई है अवस्था में इसलिए कोई विरोध नहीं है ये भस्कर भगवान कह रहे हैं अत्र उच्चते इत्यादि से इसलिए टीका में टीकाकार ने लिखा कि औपाधिक जीव ईश्वर भेदस्य मैया उतवाद न अपसिद्धांत यहां कोई अप नहीं है जीव ईश्वर का औपाधिक भेद बताने मात्र से पारमार्थिक अभेद का कोई विरोध नहीं होगा इसी दृष्टि से लिखते हैं कि अत्र उच्यते सत्यम जो आप कह रहे हो कि श्रुति जीव ईश्वर के भेद का निषेध कर रही है ये ठीक कह रहे हो ये सत्यम का अर्थ है लेकिन कहते हैं न ईश्वरात अन्य संसारी ये जो आपने कहा वो ठीक कहा श्रुति ऐसा ही कह रही है लेकिन वो वास्तविक भेद बता रही है औपाधिक भेद का श्रुति निषेध नहीं कर रही है ये आगे कहते हैं कि तथापि देहादी संघात उपाधि संबंध ईष्यव तो देहादी रूप जो उपाधि है उसके साथ आत्मा का संबंध अभिष्ट है अविद्या अवस्था में और वो जो देहादी संगात के संगात रूप उपाधि के साथ अविद्यक संबंध है उस उपाधि को लेकर के ये भेद हो जाएगा जीव ईश्वर का ईश्वर में देहादि संघात नहीं है जीव में है अब ये औपाधिक भेद एक में भी हो सकता है वस्तुतः अभेद और औपाधिक भेद इसे समझाने के लिए ये दृष्टांत है घट करक गिरी गुहादि उपाधि संबंध इव यौम तो आकाश एक है कि अनेक है तो आकाश एक है तो और वो व्यापक है सर्वत्र है ना तो एक आकाश की व्यापकता के लिए मानना पड़ेगा कि आकाश सब जगह हैं कहां कहां उसका संबंध घट में भी है और करक में भी हैं करक कहते हैं ओले और गिरी यानी पर्वत गुहा गिरी गुहा है पर्वतों में जो गुहाएं होती हैं और आदि शब्द से बाकी सब घट लिया है तो मठाधि ये सब उपाधिया आकाश की तो घट करक गिरी गुहादि जो उपाधियां हैं आकाश व्यापक होने से इन सब में भी हैं उपाधियों में तो उपाधि संबंध यौम ईषे वन यथादय से और इस घट करक आदि उपाधि का जब आकाश के साथ संबंध होता है तो उस समय फिर इन उपाधि कृत एक ही आकाश में औपाधिक भेद व्यवहार भी होता है उसे कहते हैं तत्कृता च आकाशे घटाकाश्यादि भेद मिथ्या बुद्धिर्दृष्टा तो तत्कृता याने उपाधि कृता तत्कृता में तत्कार है उपाधि संबंध और उपाधि संबंध निमित्तक उपाधि संबंध जन्य जो घटाकाश्यादि भेद है मिथ्या भेद बुद्धि है वह भी देखी गई है ये कहा जाता है ये घटाकाश है ये कर्क आकाश है ये गिरी आकाश है तो ये आकाश है तो एक ही आकाश घटा कास, मठा कास, गिरी आकाश, गुहा आकाश आदि अनेक नामों से कहा जा रहा है? उसमें भेद हो गया एक ही आकाश में उस भेद का निमित्त क्या हुआ उपाधि संसर्ग यानी औपाधिक भेद हुआ तो जैसे एक ही आकाश में घटाधि उपाधि निमित्तक भेद व्यवहार होता है वो कहा कि तत्कृता आकाशे शादी भेद मिथ्या बुद्धि भेद मिथ्या बुद्धि यानी भेद विषयक भ्रांति आकाश एक होता हुआ भी अनेक दिख रहा ऐसी भ्रांति वो देखी गई है ये दृष्टांत है ऐसे अब में कहते हैं कि तथा इहापी यानी आत्मनि अभी वेदांत शास्त्र की दृष्टि से आत्मा एक है अनेक नहीं और उस एक आत्मा का ही वह व्यापक होने के कारण आकाश के तरह ही व्यापक होने से चौरासी लाख प्रकार के कार्यकरण संघातों के साथ संसर्ग होगा ये भी अभिष्ट है तो ये आगे लिखते हैं कि तथा यह देहादि संघात उपाधि संबंध कृत ईश्वर संसारी भेद मिथ्या बुद्धि है भ्रांति भेद भ्रांति वो हो जाती है कैसे तो अविद्यामित उसे समझाने के लिए कहा देहादि संघात उपाधि संबंध अभिवेक तो ये जो देहादी संघात रूप उपाधि का संबंध है तादात्म्य रूप और उस संबंध में कारण है अविवेक और अविवेक का अर्थ है अविद्या संबंध का निमित्त है वो और उस अविद्या अविद्यात यानी अविद्यामित तक ये दिहादी संघात उपाधि संबंध अविवेक इतने का अर्थ है अविद्या और अविवेक कृत का अर्थ निकलेगा अविद्यात अविद्याजन्य ईश्वर संसारी भेद मिथ्या बुद्धि तो ईश्वर और संसारी के भेद की भ्रांति है मिथ्या बुद्धि यानी भ्रांति है जैसे आकाश में घटादि उपाधि के संबंध से घटा का शादी भेद भ्रांति है ऐसे जीव ईश्वर भेद भ्रांति विद्याकृत है छोड़ी टीका है टीका को देखिए तत्कृता आकाशे घटाकाश आदि भेद मिथ्या बुद्धिदृष्टा ये जो भाष्य वाक्य है ना उसमें जो तत्कृता शब्द है उसका अर्थ करने से पहले आ, उसका अवतरण लिखने से पहले थोड़ा और भी ऊपर लिखते हैं अत्र उच्चते इस प्रतीक के बाद में टीकाकार तत्कृत यानी उपाधि संबंध जो शुरू में है तत्कृतस्य शब्द प्रत्यय व्यवहारों लोकस्य दृष्टो घटछिद्रम करम इत्यादि आकाश व्यतिरय आकाश अव्यतिरय आकाश एक होने पर भी जैसे ये घटाकाश है ये कर्क आकाश है ये गिर आकाश है ये गुहा है ऐसा भेद व्यवहार देखा जाता है उसमें जो तत्कृत शब्द हैं शुरू में वाक्य के उस तत्कृत का अर्थ करते हैं कि उपाधि संबंध कृत तत्कृत का अर्थ है उपाधि संबंध निमित्तक क्या है तो शब्द तजन्य प्रत्यय रूपो व्यवहार तत्कृत ये व्यवहार का विशेषण है शब्द प्रत्यय व्यवहार का तो शब्द और शब्दजन्य प्रत्यय रूप जो व्यवहार है ये होता है उपाधि संबंध निमित्तक वह है घटाकाश ये शब्द और घटाकाश इस शब्द से उत्पन्न हुआ ज्ञान इत्याक व्यवहार तो असंकीर्ण शेषः यहां शब्द प्रत्यय व्यवहारो लोकस्य दृष्टः यहां पर व्यवहार के पास में असंकीर्ण ये शेष जोड़ना है इससे क्या होगा असंकीर्ण का अर्थ है परस्पर मिला हुआ यानी उपाधि और उपहित का आपस में तादात्म्य रूप व्यवहार देखा जाता है अब ये जो दूसरा वाक्य है तत्कृता आकाशे घटाकाश्यादि भेद मुथ्या बुद्धिर्दृष्टा भाष्य में इसका अवतरण है टीका में कि अव्यतिर के कथम असंकर त्रह तत्कृता तो अव्यतिके अभेदे ये जो आकाश अभिन्न है एक है अव्यतिरक अर्थ अभेद है, है आकाश का कोई भेद नहीं है और उसमें कथम असंकर भेद व्यवहार कैसे होगा इस प्रकार का प्रश्न होने पर उसका उत्तर देने के लिए लिखा कि तत्र आह यानी तत्कृता आकाशे इत्यादि तत्कृता में तत्का कर दिया टीकाकार ने कि उपाधि संबंध कृता इत्यर्थ ये जो घटाधि उपाधि है उन घटाधि उपाधि का संबंध जो आकाश के साथ हुआ उस सम्बंध निमित्त तक ये एक ही आकाश में भेद व्यवहार हो रहा है मिथ्या भेद प्रतीति हो रही है तथा इति तथा इत्यादि पर लिखते हैं टीकाकार थोड़ा सा कि देहादि संबंधस्य हेतु अविवेक अनादि अविद्या तयाकृत जो तथा यह देहादि संघात उपाधि संबंध कृत इत्यादि जो शब्द है ना इसमें संबंध सं, अविवेक का अर्थ कर दिया का कारण है तो देहादि रूप उपाधि के संबंध का हेतु यानी कारण कौन है अविवेक वो अविवेक क्या है तो अनादि अविद्या और तयाकृता तयाकृत यानी उस अविद्या से जन्य क्या है वो है ईश्वर संसारी भेद अविद्यक है और तद विषयक भ्रांति यानी आविद्यक जो जीव ईश्वर का भेद और उस भेद विषयक मिथ्याबुद्धि यानी भ्रांति अब दृश्यते च आत्मन एव सतो देहादि संघाते इत्यादि वाक्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार कार्य बुद्धियादि कृत प्रमात्रादि भेद कार्य इति विवेक नहीं, नहीं नहीं उससे पहले अविद्याम ही प्रतिबिम्बो जीव ये है कहते जीव वेदांत सिद्धांत में जीव और ईश्वर का भेद अविद्याकृत है ना तो जैसे एक ही मनुष्य का दर्पण रूप उपाधि को लेकर के बिंब भीम्ब प्रतिबिंबात्मक भेद होता है दर्पण में दिखने वाला प्रतिबिंब दर्पण के बाहर जो है वो बिंब ऐसे अविद्या में जो प्रतिबिंब है वो है जीव और जिसका ये प्रतिबिंब है वो है बिंब चैतन्य ईश्वर तो अविद्याम ही प्रतिबिंबो जीव और बिंब चैतन्यम ईश्वर इति भेदो अविद्याधीन सत्ताक ये जो बिंब प्रतिबिंब का भेद है जैसे जब तक दर्पण होगा तब तक पुरुष का बिंब प्रतिबिंब ऐसा दो रूप दिखता है भेद औपाधिक भेद प्रतीत होता है जब तक दर्पण है तब तक दर्पण को हटाते ही बिंब ही बिंबर होता है प्रतिबिंब बिंब में ही समाविष्ट हो जाता है जब तक पृथ्वी पर अलग अलग गड्ढों में पानी जमा हुआ है मध्यान्न में सूर्य का उसमें प्रतिबिंब है कब तक है जब तक वो गड्ढों में पानी सूखता नहीं है पानी जब तक रहेगा तब तक ये प्रतिबिंब दिखेंगे जितने गड्ढे हैं उतने सूर्य के प्रतिबिंब दिखेंगे और एक बिंब रूप सूर्य आकाश में अलग है वो एक है और पानी सूख गया तो बिंब ही बिंब है प्रतिबिंब नहीं है ऐसे ही बिंब है यहाँ ईश्वर को सीधे मान रहे हैं ब्रह्म रूप वो मान करके भेद बता रहे हैं तो अविद्याम ही प्रतिबिंबो जीव और बिंब चैतन्यम ईश्वर बिंब चैतन्य है ईश्वर तो इन इति भेदो अविद्याधीन सत्ताकह ये भेद कब तक रहेगा जब तक अविद्या रूप उपाधि रहेगी जब तक जल रूप उपाधि रहेगी तब तक सूर्य का बिंब और प्रतिबिंब ये दो रूप रहेंगे भेद रहेगा ऐसे ही अविद्या रूप उपाधि जब तक है तब तक ये जीव और ईश्वर का बिंब प्रतिबिंबात्मक भेद रहेगा और अनादि भेदस् कार्यत्व अयोगात तो तो। भेद जीव ईश्वर के भेद को अनादि क्यों न माना जाए तो कहते हैं जीव ईश्वर के भेद को अनादि मानेंगे तो फिर वो कार्य नहीं होगा और यहां पर कार्य रूप बताया जा रहा है उसे तत्कृता ये भाष्य में वो उसी का भेद का विशेषण है ना इसलिए तत्कृत भेद ये जो देहादि संघात उपाधि संबंध कृत ये विशेषण है जीव ईश्वर भेद का कृत है करके कृत का अर्थ है जन्य कार्य किसका अविवेक शब्दित अविद्या का कार्य है कौन भेद जीव ईश्वर का इसलिए वो अनादि नहीं अनादि नादिमान्य पर फिर कार्य नहीं होगा तो अविद्याकृत ये विशेषण नहीं बन पाएगा ये यहां पर कह रहे हैं और कार्य कृत प्रमात्रादि भेदस्य कार्य एव इति विवेक तो कार्य कृत प्रमात्रादि भेदस्य कार्य एव विवेक तो कार्य रूप जो बुद्धियादि है उपाधि तो कार्य रूप बुद्धियादि उपाधि निमित्तक जो प्रमात्रि भेद हैं प्रमाता हैं जीव और ईश्वर है अंतकरण उपहित चैतन्य प्रमाता है ना जीव और ईश्वर हैं प्रमेय उसे जानना है प्रमाता जीव को प्रमेय रूप ईश्वर को जानना है तो ये जो है प्रमाता प्रमेय प्रमाण आदि भेद हैं ये सब कार्य रूप उपाधि निमित्तक है तो कार्य जो बुद्धि रूप उपाधि है तत्कृत प्रमाता प्रमाण प्रमिति रूप भेद होने से त्रिपुटी होने से वो तो कार्य रूप ही है कार्य उपाधि निमित्त तक भेद भी कार्य होगा और अविद्या स्वयं तो अनादि है लेकिन तद अधीन जो भेद है उसे माना जाता है अनादि वो कार्य रूप नहीं होगा ठीक तो अनादि भेदस्य से कार्य तो अयोगात ये जो लिखता है ना जो कार्य उपाधि निमित्तक भेद होगा वो तो कार्य रूप होगा जीव ईश्वर के भेद को भी माना जाता है अनादि क्यों वो अनादि अविद्या उपाधि निमित्तक होने से उसमें अनादित्व है किसमें जीव ईश्वर भेद के जीव ईश्वर के भेद में अनादित्व है क्यों अनादित्व है तो अनादि अविद्या अधीन होने से तो इसलिए ये लिखा कि अविद्याम ही प्रतिबिंबो जीव बिंब चैतन्यम ईश्वर इति भेदो अविद्याधीन सत्ताकह तो जब जब से अविद्या है तब से ये बिंब प्रतिबिंब रूप जीव ईश्वर का भेद है तो अविद्या कब से है वह अनादि है अनादि होने से जीव ईश्वर का भेद भी अनादि है लेकिन उसका निमित्त भूत अविद्या शांत है अनादि होते हुए शांत है तो जब उसका अंत होगा अविद्या का तो अविद्या का जब अंत होगा तो तन निमित्त जीव ईश्वर का भेद भी समाप्त हो जाएगा जब तक अविद्या रहेगी तब तक ये भेद रहेगा और वो जब से है तब से है तो अविद्या कब से है तो अनादि काल से है इसलिए जीव ईश्वर का भेद भी अनादि है ये लिखते हैं कि अविद्याधीन अविद्याधीन सत्ता कह कौन ये भेद जीव ईश्वर का भेद अविद्याधीन सत्ता सत्ता वाला है यानी जब तक अविद्या है तब तक है और ये अविद्या अनादि काल से है इसलिए जीव ईश्वर का भेद भी अनादि है तो अनादि भेद से कार्यत्व तो अयोगात वो कार्य रूप नहीं होगा जी ईश्वर का भेद अविद्याधीन होने से और ये जो प्रमाता प्रमिति प्रमाण ये भेद है ये कार्य रूप भेद है क्यों इसकी उपाधि बुद्धियादि है और ये बुद्धियादि स्वयं कार्य है तो भेद भी दो प्रकार का हो गया एक अनादि भेद और एक कार्य रूप भेद सादि भेद तो अनादि भेद है जीव ईश्वर का भेद अनादि उपाधि निमित्तक जो अनादि उपाधि निमित्तक वो अनादी होगा वो अनादि होगा अनादि उपाधि है अविद्या अविद्या मात्र निमित्तक भेद को कहा जाएगा अनादि भेद वो है जीव ईश्वर का भेद और ये ये प्रमाता है ये प्रमेय है ये प्रमिति है, ये उसका प्रमिति का साधनभूत प्रमाण है यानी त्रिपुटी हैं ये जो त्रिपुटी हैं ये मात्र अविद्या निमित्तक नहीं है अपितु कार्य उपाधि जो बुद्ध्यादि हैं तन निमित्तक हैं और बुद्धियादि निमित्तक होने से कार्य उपाधि निमित्तक होने से उस प्रमाता प्रमिति प्रमाण आदि त्रिपुट्यात्मक भेद को भी माना गया कार्य रूप कार्य उपाधि निमित्तक होने से तो ये लिखते हैं कि कार्य बुद्धियादि कृत प्रमात्रादि भेदच कार्य इति विवेक तो कार्य जो बुद्धियादि है तत्कृत प्रमात्रादि भेद वो कार्य रूप ही होगा इति विवेक ऐसा ये अलग अलग समझ लेना चाहिए अन, अनादि अविद्या मात्र उपाधिक भेद अनादि है कार्य रूप नहीं है और कार्य बुद्धियादि उपाधि निमित्तक जो प्रमात्रादि भेद है वह अनादि नहीं कार्यूपी हैवतरण लिखता है टीकाकार ननु अखंड स्वप्रकाश नु अखंडस्व तत्राह दृश्यते च इति। तो कहते हैं आत्मा तो अखंड स्वप्रकाश रूप है तो उसमें अविद्या कहा से आ गई अज्ञान कहा से आ गया अविवेक है अविद्या।, अविद्या अविद्या ने अज्ञान वो अनादि है करके कह कर रहे हैं वो है कहा आत्मा में और आत्मा कैसे हैं तो अखंड स्वप्रकाश है क्या मतलब अपरिछिन्न है खंड का अर्थ है परिच्छेद अखंड का अर्थ है अपरिछिन्न और स्वप्रकाश है अपरिचिन्न स्वप्रकाश निरंतर स्वप्रकाश आत्मस्वरूप में ये अविवेक रूप अभिद्या कहां से जिसके कारण जीव ईश्वर का भेद अनादिह करके कह रहे हो इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए लिखते हैं कि तत्र आह दृश्य ते तो आत्मा में अविद्या कैसे हैं? ये जो प्रश्न है इसका उत्तर दृश्य तेज आत्मन एव सतो देहादि संघाते इत्यादि से दे रहे हैं भास्कर भगवान इस पर विचार करते हैं हम लोग कल कल अष्टमी है हाँ तो कल छुट्टी रहेगी परसों पूर्णमद पूर्णमिद पूर्ण